तीन को जानने की बात कही गयी थी बाद में तीन कौन को तो? हाँ हाँ जानने की बात आई थी यहाँ पर था आखिरी में सत्य कर्मणी ये हो गया था ना कि ये बुद्धि सत्व रूप कर्म में दुख पीड़ा होती है बुद्धि स्विधि तो क्रिया किसमें रहती है करुमे. है क्रिया कर्म स्थित होती है ना तो बुद्धि स्वस्थ रूप कर्म में स्थित है दुख क्रिया दुख क्रिया क्या संताप क्रिया या दुख क्रिया बुद्धि स्वस्थ रूप कर्म में है साप क्रिया या दुख क्रिया अपरिणामी अणामी निष्क्रिय क्षेत्र अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्र में साप क्रिया नहीं है दुख क्रिया है दुख क्रिया नहीं है फिर भी वो दुखी होता है कैसे दुखी होता है तो बताते हैं दर्शित विषयत्वा के पुरुष का दर्शित विषय होने से दर्शिता दर्शिता विषय विषय जिसको दिखाया जाता है विषय जिसको अर्पित किया जाता है तो विषय को अर्पित करने वाली कौन होती है बुद्धि और तो किसे अर्पित करती है पुरुष को तो पुरुष दर्शित विषय होने के कारण पुरुष दर्शित विषय होने के कारण या बुद्धि के द्वारा पुरुष को विषय अर्पित किए जाने के कारण सत्य सप्माने बुद्धि सत्य के दुखी होने पर बुद्धि सत्य के दुखी होने पर बुद्धि विषय को अर्पित कर देती है किसके लिए पुरुष के लिए तो बुद्धि कैसी होती विषय हो जाती है और विषय को अर्पित कर देती है बुद्धि अपने में स्थिर विषय को पुरुष के लिए कर लेती है अपने में स्थित विषय आगे देखेंगे पुरुष का दर्शित विषयत्व होने के कारण या बुद्धि के द्वारा पुरुष को विषय अर्पित किए जाने के कारण या बुद्धि के द्वारा पुरुष को विषय दिखाई देने के कारण बुद्धि के द्वारा पुरुष को विषय अर्पित किए जाने के कारण बुद्धि सत्य से दुखी होने पर बुद्धि सत् के सुखी होने पर तरा सारा अनुरोधी बुद्धि के बुद्धि के धर्मों का अनुसरण करने वाला बुद्धि के धर्मों का बुद्धि के आकार का अनुसरण करने वाला या बुद्धि के धर्मों का अनुसरण करने वाला बुद्धि के धर्मों का अनुसरण करने वाला मतलब बुद्धि के धर्मों को अपने में मानने वाला बुद्धि के धर्मो का अनुसरण करने वाला पुरुष दुखी हो जाता है बुद्धि के धर्मो का अनुसरण करने वाला पुरुष दुखी हो, मतलब हो जाता है अनुकृत पश्चात किसके पश्चात बुद्धि के दुखी होने के पश्चात ये मतलब है किंतु बुद्धि के द्वारा पुरुष को विषय अर्पित किए जाने के कारण बुद्धि सत्व के दुखी होने पर बुद्धि सत्व के धर्मों का अनुसरण करने वाला पुरुष दुखी हो जाता है पुरुष क्या हो जाता है दुखी हो जाता है क्योंकि जब दुख किसमें है बुद्धि में तो दुख रूप विषय है बुद्धि में वो किसके लिए अर्पित किया जाता है पुरुष के लिए हाँ तो पुरुष उसको अपना मानी दुखी हो जाता है लग जा पुरुष दुखी हो जाता है या दुखी जैसा होता है ऐसा कर सकते हैं अब ये सूत्र है दृष्टि दृश्य द्रिष्ट्र संयोगो दृष्टि दृश्य यो संयोगो है सूत्र धाना तो यहाँ दृष्टा को बताया गया दृश्य किसे बताया गया बुद्धिशतु में स्थित सभी घर में सुख दुख मोह है विभिन्न प्रकार की वृद्धियाँ वृत्ति ज्ञान ये सब क्या हो गए दृश्य हो गए पर दृश्य केवल इतना ही नहीं है दृश्य का पूरा पूरा वर्णन अष्टादश सूत्र में आ रहा है अष्टादश सूत्र है दृश्य स्वरूप उच्च के दृश्य का स्वरूप कहा जाता है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम क्रिया स्थिति और या द्रिस्ट क्या है तो बताते हैं प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला प्रकाश स्वभाव वाला सत्व गुण क्रिया स्वभाव वाला सजोगुण और स्थिति स्वभाव वाला समोगुण प्रकाश स्वभाव वाला सत्व गुण सत्वात समझाई से तो यहाँ प्रकाश करते क्या है ज्ञान है ना सत्युगुण की अधिकता होने पर ज्ञान होता है तो प्रकाश का अर्थ है ज्ञान तो जैसे कहा जाए ना बुद्धि प्रकाशित करती है पुरुष प्रकाशित करता है तो यहाँ प्रकाशित करने का मतलब क्या है जानता जनता है ना तो प्रकाश स्वभाव वाला कौन है सत्गुण प्रकाश का अर्थ है ज्ञान ज्ञान स्वभाव वाला सत्गुण है अर्थात सत्गुण का स्वभाव है प्रकाश करना ज्ञान करना ना, जाने ना, है जाने जाने ना जानना सत्तुगुण का स्वभाव क्या है जानना ज्ञान और क्रिया और क्रिया स्वभाव वाला कौन है रजोगुण रजोगुण इसमें इसमें क्रिया वाला इसमें जीता में क्या है जाने कैसे रजो राग आत्म विधि कृष्णा संघ समुद्र और रागे बसि कौन क्या है कर्म वो तो कर्मों में आ सकते करना नहीं उसमे जो पर आया ना सत्वा कार्य जी वहाँ पर बताया गया है प्रवृत्ति बताया गया है लोभा प्रवृत्ति लोभा प्रवृत्ति प्रवृत्ति है ना प्रवृत्ति आरंभ कर्मों का आरंभ है तो ये रजोगुण का कार्य तो का है तो क्रिया क्रिया किसका कार्य है रजोगुण का और स्थिति स्थिति का है निवृति मतलब सत्गुण का कार्य ज्ञान है रजोगुण का कार्य क्रिया है क्रिया मतलब प्रवृत्ति सत्व गुण की अधिकता होने से क्या होता है ज्ञान आप ध्यान करेंगे तो ध्यान भी प्रगाट होगा और अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा पाठ समझ में आएगा अच्छा ज्ञान होगा पढ़ने के लिए जितना सत्गुण चाहिए ध्यान के लिए उससे ज्यादा सत्वगुण होना चाहिए अच्छा तो प्रकाश सत्युगुण की अधिकता होने पर प्रकाश या ज्ञान होता है और रजोगुण की अधिकता होने पर क्या होती है प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है ना और स्थिति का अर्थ निवृत्ति मतलब सत्युगुण के कार्य प्रकाश की निवृति और रजोगुण के कार्य क्रिया की निवृत्ति सुन जाना प्रमाद प्रमा बैठे रहना ये सन्निवृत्ति है ना, ना। स्थिति का लेना यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो सत्युगुण का कार्य क्या है प्रकाश या ध्यान रजोगुण का कार्य क्रिया है समोगुण का कार्य है स्थिति अब देखो जिस समय आप पड़ गए तो उसमें समय भी आपकी कुछ क्रिया हो रही है ना आप पुस्तक करने पढ़ने लग रहे हैं क्रिया हो रही है ना तो वहाँ पर सत्युगुण की अधिकता होने से ज्ञान हो रहा है कुछ क्रिया है ना पेश पलट रहे हैं ध्यान काल में ऐसी कोई क्रिया नहीं है और रजोगुण का कार्य अपनी जैसे आप मार्ग में चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं रजोगुण की अधिकता से मार्ग में चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना मार्ग का ज्ञान हो रहा है ना तो सत्युगुण की कार्य कर रहा है ना वहाँ पर पर किसकी है ऐसा ही लेकिन समोग का कार्य जब निद्रा हो जाता है तो का कोई कम हुआ रहता है तो प्रकाश क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले तीनों गुण दृष्ट है तो ये स्वभाव वाले कौन है सतुरंजतम दृष्टि है और एक बात बताते हैं भोगापवर्गार्थम भोग तथा अपवर्ग के लिए भोग तथा अपवर्ग के लिए अपवर्ग का है मोक्ष भोग तथा मोक्ष के लिए भूत तथा इंद्री रूप भूत तथा इंद्री रूप तीनों गुण दृष्टि देना मिट्टी का परिणाम घट को कहते हैं मिट्टी तो तीनों गुणों का ही कार्य क्या है भूत और इंद्री संपूर्ण जगत तीनों गुणों का कार्य है तो संपूर्ण जगत को क्या कहेंगे तीनों गुण कहेंगे शांत सिद्धांत के अनुसार शत्रजतम ये साम्यावस्थापन में साम्यावस्था वाले सतुर इन तीनों को ही क्या कहते हैं प्रधान साम्यावस्था वाले इन तीनों को ही क्या कहते हैं तो प्रधान तो प्रधान मतलब ये ही प्रधान है तो कुछ नहीं है तो तो सब का कारण कौन है प्रधान तो प्रधान मतलब प्रकृति प्रकृति पुरुष विधि अनादि क्या है अनादि उभावी तो प्रकृति का मतलब क्या गुण ते तो प्रकृति का कार्य संपूर्ण जगत है ये भूत और इंद्रिय सभी किसका कार्य है प्रकृति का कार्य है मतलब गुणों का कार्य है किसका कार्य है हाँ तो इसे मिट्टी के कार्य को मिट्टी कहते हैं तो ये ये गुणों के कार्य भूत और इंद्रिय को क्या कहेंगे गुण कहेंगे भूत और इंद्रिय भूत से लेना है आप ये स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत स्थूलभूत पृथ्वी जलते जवाय आकाश और सूक्ष्म मतलब, मतलब? तन मात्रा है सूक्ष्म भूत का मतलब बन तन मात्रा रस तन मात्रा स्पर्श तन मात्र तन मात्रा रूप तन ऐसा लेंगे तो इस फूल भूत और सूक्ष्म भूत है और इंद्री से भाषण में लिया गया है इंद्री से लेना है यहाँ पर करण इंद्री से क्या लेना है संघ के कारिका में त्रियो रस करण बताए गए यहाँ तो ऐसा बता दिया सूक्ष्म करण और करण स्थूलकरण करण कह दिया गया नहीं सूक्ष्म इंद्री और स्थूल इंद्री ऐसा व्याख्याकारों ने किया है स्थूल इंद्री हो गई एकादश और जो करण पद के वास्ते शेष दो को है महत्व तो अहंकार उनको सूक्ष्म इंद्री कह दिया वैसे अच्छा ये रहेगा इंद्री पद का यहाँ पर करण कर दिया जाए तो करण कितने हैं त्रियोदश है, त्रियो है ना तो त्रियोदश करण इंद्री पद से ले लिए गए और भूत से ले लिया स्थल भूत और ये पृथ्वी जलते वायु आकाश हो गई भूत हो गए दस और इंद्री मुझसे लिया करण करण हो गए दस सौ हो गए ना अब ये जो दृश्य संसार है ना ये दे इंद्री दे, दे क्या? भूतों का बना हुआ भौतिक है और संसार हुआ तो सब कुछ आ गया सब कुछ आ गया ना तो पूरा अचेतन पदार्थ दृष्टि है पूरा चेतन पदार्थ क्या है दृश्य है और जिस अचेत पदार्थ का पुरुष के साथ संबंध है वही दुख का हेतु बन जाता है ठीक है जितने चेतन पदार्थों का पुरुष के साथ संबंध है वही सब दुख का वो संयोग दुख का हेतु हो जाता है तो पंक्ति ऐसे लगाएंगे प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले तथा भोग और भो अपवर्ग के लिए भूत और इंद्रिय रूप में विद्यमान भोग और अकूबर के देने के लिए भूत तथा इंद्री रूप में विद्यमान दृश्य हैं। हैं। आजा आजा आजा, सकते आओ आओ आओ। आज आज दृष्ट है दर्शन नहीं देते अरे ये। स्वभाव है प्रकाश क्रिया तथा इस चीज तथा भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए भूत तथा इंद्री रूप में विद्यमान ये तीनों गुण ही दृश्य है तो भोग तथा अपवर्ग देने के लिए ध्यान लेंगे यदि यह शरीर इंद्री विषय नहीं होंगे भूत और इंद्रियां नहीं होंगी तो फिर क्या है की कोई भोग हो सकता है खोल देना वो खोल देना भोग हो सकता है भोग का मतलब सुख दुख का भोग का मतलब क्या है सुख दुख का अनुभव यदि दे और इंद्री ना हो तो सुख दुख का अनुभव रूप भोग नहीं हो सकता है दे और इंद्री के न होने पर सुख दुख का अनुभव रूप भोग नहीं हो सकता है ठीक है और ध्यान देना यदि दे और इंद्री ना हो तो मोक्ष के लिए साधना भी नहीं हो सकती है तो भूत और इंद्रिय के बिना भोग हो सकता है भोग का क्या है भोग करके सुख दुख का अनुभव तो दे और इंद्रिय के बिना भोग नहीं हो सकता है तो भोग देने के लिए दे इंद्री के रूप में कौन विद्यमान है गुण तीनों गुण भोग देने के लिए दे और इंद्रिय रूप में कौन विद्यमान है तीनों गुण तो भोग देने के लिए ये भूत और इंद्री रूप में विद्यमान है और अपवर्ग की साधना बिना दे इंद्री के हो सकती है इसलिए अपवर्ग के लिए दे इंद्री रूप में कौन विद्यमान है गुणत्रय अपन पंक्ति आप लगाएंगे प्रकाश क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले तथा भोग और मोक्ष देने के लिए भूत तथा इंद्रिय रूप में विद्यमान तीनों गुण ही दृश्य है तीनों गुण क्या है दृश्य है ऐसा अब देखिए आगे प्रकाश पीलम सत्वम प्रकाश स्वभाव वाला सत्व है प्रकाश स्वभाव वाला सत्व है और मतलब प्रकाश करने के स्वभाव वाला या जानने के स्वभाव वाला सत्व गुण है क्रियाशीलम रजह क्रिया स्वभाव वाला कौन है रजोगुण है क्रिया करने के स्वभाव वाला रजोगुण है और स्थिति स्वभाव वाला कौन है तमोगुण स्थिति का निवृत्ति दोनों के कार्यों का अभाव एक गुणा ये तीनों गुण कौन सतुरज ये तीनों गुण परस्परों पर विभागा एक दूसरे से संबंधित एक दूसरे से संबंधित अंश वाले क्या कहेंगे एक दूसरे से संबंधित अंश वाले अच्छा एक दूसरे से मिले हुए अंशों वाले तब तुरंत तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो इनके अंश परस्पर में मिले रहते हैं तो इसका हो जाएगा परस्परों पर विभाग की एक दूसरे से मिले हुए अंशों वाले एक दूसरे से संबंधित अंश संयोग विभाग धनवाड़ा अर्थ है पुरुष के साथ संयोग और विभाग रूप धर्म वाले पुरुष के साथ संयोग तथा विभाग रूप धर्म वाले पुरुष के साथ किसका संयोग होता है तीनों गुणों का और पुरुष ऐसी किसका विभाग होता है इन तीनों गुणों का तो पुरुष के साथ संयोग तथा विभाग रूप धर्म वाले लग जाएगा इन गुणों का पुरुष के साथ संयोग होता है और इन गुणों का पुरुष के साथ पुरुष से विभाग होता है पुरुष के साथ संयोग और पुरुष से विभाग संयोग में के साथ हिंदी में जोड़ा जाता है विभाग में से पुरुष के साथ संयोग और पुरुष से विभाग अब ध्यान देना तो गुणो गुणत्रय का संयोग तीनों गुणों का संयोग बंधन है और इनका विभाग ही क्या है मुख्य हाँ जी पुरुष के साथ संयोग के विभाग रूप धर्म वाले इतरे तर उपासन है ना कि एक दूसरे के आश्रय से एक दूसरे के आश्रय से प्राप्त हुए स्वरूप वाले मतलब इनका स्वरूप जो है एक दूसरे के अधीन है इनका स्वरूप एक दूसरे के अधीन मतलब हुआ एक दूसरे के आश्रय से स्वरूप दहन करने वाले लग जाएगा एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित मूर्त है ना मूर्ति का स्वरूप एक दूसरे के आश्रय से अपना स्वरूप धारण करने वाले एक दूसरे के आश्रय से अपना स्वरूप धारण करने वाले प्रकृति तो मंडल में कोई भी एक anyway, कोई भी अन्य गुणों को छोड़ करके नहीं रहता है तो एक दूसरे के आश्रय से अपने स्वरूप को धारण करने वाले कल लग जाएगी अपने स्वरूप को कैसे धारण करते है एक दूसरे के एक दूसरे के आश्रय से अपने स्वरूप को धारण करने वाले परस्परा अंगांग परस्पर में अंगांगी भाव होने पर भी परस्पर में अंगांगी भाव होने पर भी अंगी अंगीकर प्रधान और अंग का क्या है जिस समय सत्य की अधिकता होगी तो उस समय अंगी किसे कहेंगे जिस समय सत्य की अधिकता होगी उस समय सत्गुण प्रधान होगा तो अंगीकर होता है प्रधान सत्युगुण की अधिकता होने पर अंगी कौन हो जाएगा सत्युगुण और अंग कौन हो जाएंगे ग्रजोत्तम और जिस समय रजोगुण की अधिकता होगी उस समय प्रधान कौन हो जाएगा तो जा और अप्रधान कौन हो जाएगा हाँ। और जिस समय तो तमो गुण की अधिकता होगी तो अंगी कौन हो जाएगा तो और अप्रधान कौन हो जाएगा अप्रधान मतलब अंग। अंग। अंगी अंगी का अर्थ है प्रधान और अंग का अर्थ है आप्रधान बात है जो अंगांगी भाव मीमानसा में आता है वही है की परस्पर में अंगाही भाव होने पर भी या गुण प्रधान भाव होने पर भी असंभिन शक्ति प्रा विभागा असंभिन शक्ति पर विभाग असम होता है या है ना तो इसका अर्थ होगा पृथक शक्ति मंत्र ऐसा अर्थ हो जाएगा असंभिन्न शक्ति पर करते अर्थ है पृथक पृथक पृथक शक्ति वाले पृथक पृथक प्रशक सामर्थ वाले पृथक पृथक सामर्थ वाले लगाइए तो पृथक पृथक सामर्थ वाले कौन ये थे गुणा इन गुणों को बताते हैं ये गुण एक दूसरे से संबंधित अंश वाले द्वारा लगाएंगे परस्परों पर भागा है ना एक दूसरे से मिले हुए अंशों वाले पुरुष के साथ संयोग और विभाग रूप धारों वाले एक दूसरे के आश्रय से अपना स्वरूप धारण करने वाले एक दूसरे के आश्रय से या एक दूसरे के सहारे अपना स्वरूप धारण करने वाले परस्पर में अंगा भाव होने पर भी पृथक के सामर्थ्य वाले होते हैं पृथक पृथक सामर्थ्य वाले पृथक पृथक सामर्थ्य है ना सप्त गुण का सामर्थ है प्रकाश करने का रजो गुण का सामर्थ्य क्रिया करने का तमो गुण का सामर्थ्य आपका स्त्री करने का तो ये इसका अर्थ होगा पृथक पृथक शक्ति वाले होते हैं लग जाएगा आगे देखेंगे तुल्य जाति या अतुल्य जाती शक्ति भेदानुपाति ना हा इसको लगा लो इस पंगति को फिर कल दोबारा भी बता देंगे जो संगति अभी आ रही है इसका अर्थ होगा तुल्य जाति वाले मतलब समान और अतुल्य जाति वाले मतलब आसमान तो इस कार से ये हो जाएगा कि तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले कार्य विशेष के उत्पादक कार्य विशेष के हाँ तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले कार्य विशेष के उत्पादक या कार्य विशेष को उत्पन्न करने के सामर्थ्य वाले होते हैं तुल्य जाती वाले और अतुल्य जाती वाले कार्य विशेष को उत्पन्न करने के सामर्थ्य वाले होते हैं कल फिर संति का हम करेंगे प्रधान बेलाया उपदर्शित सं कि प्रधान होते समय कभी सतुगुण प्रधान होता है ना कभी रजोगुण प्रधान कभी सत्गुण प्रधान होता है कभी रजस प्रधान होता है कभी समान होता है तो अपनी प्रधानता के समय प्रधान वेलायाम का क्या हुआ? अपनी अपनी प्रधानता के समय है स्वरूप स्वरूप को को करने वाले उपदर्शी करने वाले मतलब प्रधानता ये गुण अपने प्रधानता के काल में गुण अपनी प्रधानता के काल में अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं तत्वगुण का स्वरूप कब अभिव्यक्त होगा तत्व गुण की अधिकता होने पर प्रधानता होने पर और रजोगुण का स्वरूप कब अभ्यत होगा रजोगुण तो की और तमो का स्वरूप कब अभ्यत होगा प्रधानता होने पर तो वही कह रहे हैं प्रधान वेलायाम की प्रधान होते समय गुण अपने गुण अपनी प्रधानता के समय या गुण प्रधान होते समय अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले अपने स्वरूप को उपदर्शित निराहना करते है अपनी सनिधि दिखाने वाले अर्थात अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले मतलब गुण गुण प्रधान होते समय अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं लग जाएगा गुण प्रधान होते समय अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं क्या गुणी और गौण होने पर इस अर्थ हो जाएगा यहाँ पर गुण वेलायाम या अप्रधान वेलायाम गुणी का क्या होगा हाँ अप्रधान होते समय मतलब अप्रधान वेलायाम आप होते समय व्यापार मातृण का अर्थ कार्य मातृण व्यापार मात्र का क्या हुआ कार्य मात्र कार्य मात्र से या कार्य के द्वारा ध्यान देंगे कि प्रधान के समय उसका स्वरूप कैसा होता है प्रधान के समय गुण गुण का अपना स्वरूप अभि होता है गुण का स्वरूप कब अभिव्यक्त होता है हाँ सत्य गुण की प्रधानता होने पर सत्य गुण का स्वरूप अभि रहता है अब होने के कारण वो अपना कार्य ज्ञान कर ज्ञान ज्ञान को उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है और रजोगुण की प्रधानता के समय रजोगुण का स्वरूप व्यक्त होता है इसलिए रजोगुण अपना कार्य प्रवृत्ति व्यादी करता है ठीक है प्रवृत्ति आदि करता है लेकिन जब वो गौण रहेगा उस समय उसका स्वरूप अभ्यक्त होगा जब स्वरूप अभ्यक्त नहीं होगा तो फिर उसको कैसे जानेंगे किसी हेतु के द्वारा जानेंगे कार्य के द्वारा जानेंगे किसके द्वारा जानेंगे कार्य के द्वारा जानेंगे जैसे की जिस समय सत्रुगुण की अधिकता है तो उस समय ज्ञान हो रहा है लेकिन रजोगुण बिल्कुल नहीं आज कुछ न कुछ प्रवृत्ति हो रही है ना तो किंचित प्रवृत्ति के सामर्थ्य से किसका अनुमान कर लेंगे रजोगुण तो का और बीच में मेरी आलस आने लगा तो किसका अनुमान कर लेंगे तो तो तो है ना आ, ध्यान के समय भी ना मन को ले जाने का जो प्रयास है लक्ष्य में ध्यय में मन को ले जाने का प्रयास जो है वो रजोगुण के कारण हो रही ना और सत्य गुण के कारण ध्यान अच्छा रहेगा तो अब कम लगाएंगे गुणी का अर्थ है कि गौण होते समय या गुण वेलायाम की गुण वेला में व्यापार मात्रण का अर्थ है की कार्य मात्र से कार्य मात्र से अनमित होगा ना तो कार्य मात्र से क्या अनमित होगा गुण का अस्तित्व कार्य मात्र से क्या अनमित होगा गुण का अस्तित्व और कैसे गुण का अस्तित्व ये प्रधान गुण का या ये अप्रधान तो गुण का हाँ गुण का अस्तित्व और उस समय जिस गुण का अस्तित्व अस्तित्वित होगा वो गुण किसी प्रधान के अंतर्गत रहेगा किसी प्रधान के अंतर्गत रहेगा तो प्रधान क्या प्रधान अंतर्णित अन्यता अस्तित्व दोबारा लगाएंगे गुणत्वी क्या गुणत्व और गुण भी कार्य मात्र से प्रधान में अंतर्भूत होकर अनमित अस्तित्व वाले प्रधान में अंतर्भूत होकर अनमित अस्तित्व वाले या लगाएंगे कार्य मात्र से अनमित प्रधान में अंतर्भूत अस्तित्व वाले अस्तित्व अस्तित्व कार्य मात्र से अनमित प्रधान में अंतर्भूत अस्तित्व वाले कार्य मात्र से अनमित क्या है अस्तित्व अवस्तित्व उनका स्वतंत्र है प्रधान में अंतर्भूत प्रधान में अंतर्भूत क्या है उनका ठीक है जैसे कि जिस समय सत्सुगुण की प्रधानता है उसमें अंतर्भूत हो जाएगा रजोत्तम जिस समय रज की प्रधानता है तो उस प्रधान, गुण में, प्रधान गुण रज में अंतर्भूत क्या हो जाएगा सतु आप पाँच सात मिनट बैठ लो तो हमारा पूरा हो जाएगा या जैसा आप उचित समझे सौने दो बजे पार्ट पूरा होगा गड़े से लो, अब गुणत्व और क्या से क्या में में कार्य कार्य कार्य मात्र मात्र है कि या और में से या केवल कार्य के द्वारा किसके द्वारा कार्य मात्र के द्वारा के या केवल कार्य के, के द्वारा अनियमित प्रधान में अंतर्भूत अस्तित्व होते हैं कौन अस्तित्व वाले होते हैं कौन? पुरुषार्थ कर्तव्य क्या के सामर्थ्या और पुरुषार्थ के कर्तव्य होने के कारण पुरुषार्थ के कर्तव्य होने के कारण पुरुषार्थ कौन है भोग, मोक्ष अंदर आ सकते कि पुरुषार्थ के कर्तव्य होने के कारण प्राप्त हुए सामर्थ्य वाले प्रयुक्त सामर्थ्या प्राप्त हुए सामर्थ्य वाले पुरुषार्थ को कर्तव्य होने के कारण प्राप्त हुए सामर्थ्य वाले कौन गुण सामर्थ्य क्योंकि क्यों प्राप्त होता है पुरुषार्थ से पुरुषार्थ का पुरुषार्थ रूप कर्तव्य होने के कारण कह सकते हैं पुरुषार्थ रूप कर्तव्य होने तो उनको सामर्थ्य क्यों प्राप्त होता है पुरुषार्थ रूप कर्तव्य के कारण पुरुषार्थ रूप कर्तव्य के कारण प्राप्त हुए सामर्थ वाले होते हैं तथा अयस्त मणि के समान सन्निधि मात्र से उपकार करने वाले होते हैं हयत कांत मढ़ी के समान सन्धि मात्र से उपकार करने वाले कौन होते हैं गुण होते हैं लगाइए प्रधान वेला हो गया गुण अपनी प्रधानता के समय अपने स्वरूप को व्यक्त करने वाले होते हैं क्या गुणी और गुण वेला में भी केवल कार्य के द्वारा अन्य प्रधान में अंतर्भूत अस्तित्व वाले होते हैं पुरुषार्थ रूप कर्तव्य होने के कारण प्राप्त हुए सामर्थ्य वाले हुए गुण हयस्त कांत के समान या चुम्बक के समान मात्र से उपकार करने वाले होते हैं प्रत्ययम अंतरिण क्या है प्रत्ययम अंतरिणा एक समस्या वृत्तिम अनुवर्तमाना प्रधान शब्द वाच्या भवंती यहाँ प्रत्ययम अंतरण प्रत्यय अर्थ क्या होता है कार्य होता है वृत्ति होता है तो यहाँ पर प्रत्ययम अंतरिण का कर अपने अंतरिण है ना अपने अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में प्रत्य यहाँ पर अभिव्यक्ति लेना है अपनी अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में तो अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय लेना है अपनी अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में और एक समस्या है ना एक समस्या कार्य से करेंगे एक प्रधान गुण का एक प्रधान एक प्रधान गुण के कार्य का अनुसरण करने वाले एक प्रधान एक समस्त कार्य से एक प्रधान गुण एक प्रधान गुण के कार्य का अनुसरण करने वाले प्रधान गुण कार्य का अनुसरण करने वाले कौन होते हैं आप प्रधान तो प्रत्यमंत्रण हो जाएगा अपनी अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में अपनी अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में एक प्रधान गुण के कार्य का अनुसरण करने वाले ये गुण प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं प्रधान शब्द के हाँ प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं मतलब प्रधान शब्द से कहे जाते या प्रधान शब्द के अर्थ होते हैं तो प्रधान शब्द के वाच्य कौन है ये गुणी है अपनी अभिव्यक्ति से अतिरिक्त समय में एक प्रधान गुण का एक प्रधान गुण के कार्य का अनुसरण करने वाले ये गुण प्रधान शब्द के वाक्य होते हैं तो प्रधान शब्द के वाक्य ये गुणी होते हैं और कोई नहीं होता है इस दृश्यों में ये गुण दृश्य कहे हैं ये गुण दृश्य कहे जाते हैं तद एतदृश्यम भूत इन्द्रियात्मकम भूत भावेन तो यहाँ पर सूत्र में क्या था भूत है ना तो भूतात्मकम और इंद्रियात्मकम तो तरश्यम या दृश्य भूत को समझा रहे हैं क्या समझा रहे हैं भूत में तेरे भूत समझाना है ना तो लगाइए स्थूलेन पृथिवी आदिना भूत भावेन परिणमते तो यह दृश्य दृश्य कौन है तीनों गुण त्रिगुण रूप दृश्य सूक्ष्म तथा स्थूल पृथ्वी आदि भूत रूप से सूक्ष्म तथा पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि पृथ्वी जल तेज नहीं सूक्ष्म पृथ्वी आदि कौन पृथ्वी तन मात्रा रन मात्रा धन तन मात्रा तो सूक्ष्म पृथ्वी आदि कौन होगी सूक्ष्म पृथ्वी आदि तन मात्रा और स्थूल पृथ्वी पृथ्वी जल तेज वायुवा का समझिए सुख तथा स्थूल पृथ्वी आदि भूत रूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं लग गया तरह दृश्य भूत इंद्रियात्मक तो हम यहाँ पर केवल इसको समझा रहे हैं ये भूत इंद्र में, में केवल भूत को समझा रहे हैं कि सुख तथा स्थूल पृथ्वी आदि भूत रूप से परिणाम को प्राप्त होता है कौन परिणाम को प्राप्त होता है दृश्य भूत इंद्रियात्मक ये दृश्य कैसा दृश्य भूत इंद्रियात्मक ये दृष्टि दृश्य परिणाम को प्राप्त होता है तथा इंद्री भावेन अब इंद्री भावेन को समझाते हैं उसी प्रकार से सूक्ष्म स्थूल स्रोत्रादि ना इंद्री भावेन उसी प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल स्त्रोत्रादि इंद्री रूप से इंद्री भावेन है ना सुख तथा स्थूल स्त्रोत्रादि इंद्री रूप से परिणाम को प्राप्त होता है कौन त्रिभुणु दृष्टि तीनों को परिणाम को प्राप्त होते हैं ना त्रिघुनि दृष्टि तो सूक्ष्म था स्थूल स्रोत आदि इंद्री रूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं यहाँ ध्यान देंगे सूक्ष्म इंद्री कह दिया है महात तो और अहंकार को और स्थल इंद्रिया एकादश स्थल इंद्रिया एकादश वैसे यहाँ पर ये समझ लेंगे कि वैसे इंद्री भावेन कर दिया जाए क्या करण रूप है सूक्ष्म तथा स्थूल स्रोत आदि करण रूप से परिणाम को प्राप्त होता ज्यादा अच्छा रहे इंद्री भावे कर सकते हैं करण भावना क्या कर सकते हैं करण भाव उसी प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल आदि करण रूप के परिणाम को प्राप्त होता है तो स्थूलकरण हो जाएंगे कौन इधर सूक्ष्म महात्म तो अहकार तत्व न अप्रयोजनम तत्व लेना परिणाम तू करते किंतु किंतु वा वा परिणाम न अप्रयोजनम की प्रयोजन के बिना नहीं होता है वह परिणाम बिना प्रयोजन के नहीं होता है अपितु कर से बल्कि प्रयोजनम उत्तर से कि प्रियोजन को स्वीकार करके होता है प्रवर्त करते तर से ही तू सब सबसे क्या मिल रहा है परिणाम किन्तु वह परिणाम प्रयोजन के बिना नहीं होता है बल्कि प्रयोजन को स्वीकार करके होता है प्रयोजन क्या है भोग और अकुवर्ग ही करते क्योंकि भोग और अकुवर्ग के, के लिए ही क्योंकि तदृश्य वृश्य परिणाम पुरुष के भोग और रकुवर्ग के लिए होता है क्योंकि वह दृश्य परिणाम पुरुष के भोग और के लिए होता है हरी बुला देना महात्मा को क्यूँकी वह परिणाम पुरुष के भोग और अभवर्त रूप प्रयोजन के लिए होता है अब आप